जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक सात सुप्रसिद्ध नारी संत दयाबाई ने गाया है कया कयोग ने कुरम को व्रत ले ही। सब इंद्रिन को रोक कर सुरत श्वास में दे ही। बिन रसना बिन माल कर तर सुमिरन हो दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोय हृदय कमल में सुरती धर अजब जपे जो कोय तिमल ज्ञान प्रगटे वहा कलमल डारे खो जहां काल अर उज्वाल नहीं सीत उत्न नहीं वीर दया परस निज धाम को पायो भेद गंभीर भगवान श्री दयाबाई द्वारा बताई सांस की सुरती तथा अजपा जाप की विधि पर प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। दया कहो गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले सब इंद्रिन को रोक कर सुरती श्वास में दे अपूर्व मंत्र है ध्यान का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 तो वो पागलपन की नहीं मालूम पड़ती अब एक आदमी माला लिए बैठा है गुरिये सर रहा है तो तुम उसको पागल नहीं कहते लेकिन अगर यही आदमी रूस में बैठ के गुरिये है, फौरन पागल खाने भेज दिया जाए तुम्हारे दिमाग खराब हो गया तुम ये कर क्या रहे हो एक स्त्री मुल्ला नस्तुद्दीन के साथ बस में सफर कर रही थी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 जैसे कमल के भीतर एक शून्य स्थान गुलाब का फूल भी खोलो तो उसके भीतर एक शून्य स्थान उसी शून्य स्थान में तो भोरा कभी कभी बंद हो जाता है कमल में क्योंकि रात कमल बंद होता है और भौरा दिन भर बैठा रहता रस मग्न उड़ने के मन नहीं होता वहां से हटने का मन नहीं होता और रात कमल बंद होने लगता है तो भी बैठा रहता है उस शून्य में जहां भोरा बंद हो जाता है कमल में ठीक वैसा ही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 और मैं तुम्हें स्वर्ग में नहीं बसा सकता अगर तुमको यहां बसना है तो मुझे नरक जाना पड़ेगा तुम मेरी जान खा जाओगे तुमने एक क्षण मुझे ना लेने दिया तीन बजे रात मैं भी सोता हूं और तुम माइक लगाकर उपद्रव मचाते रहे अब यह आदमी जो एक करोड़ बार लिख चुका है नाम ये खतरनाक भगवान के साथ भी गिनती है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 तभी असली जाप शुरू हुआ अजपा ही असली जाप है हृदय कमल में सुरतिधर अजप जपे जो खोय बिमल ज्ञान प्रगटे तहा कलमख डारे खोय वहां बिमल ज्ञान पैदा होता यह विमल ज्ञान शास्त्रों से पांडित्य से नहीं उपलब्ध होता यह विमल ज्ञान तब उपलब्ध होता है जब तुम इंद्रियों से देह से श्वास से सबसे छूट गए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 कलमख डारे खोए जहां सब मैल धुल जाते इसलिए उसको बिमल ज्ञान कहा जहां सब मल विसर्जित हो जाते मुझसे पूछते हैं कि हम अपने कर्मों के मैल को कैसे धोएं यह बड़ी कठिन बात तुम ना धो पाओगे तुम तो धोओगे तो और गंदा कर लोगे तुम्हारे करने की वजह से तो यह कर्म मैल इकट्ठा हुआ है यह तुम्हारे धोए ना धुलेगा